श्री माँ शारदा देवी भार समर्पण भक्तों के प्रति श्री माँ के आत्मीयता का बोध को जगाने के लिए श्री राम कृष्ण तरह तरह से सचेष्ट थे भक्त प्रवर बलराम बसु महाशय की धर्मपत्नी की कठिन बीमारी के समय श्री राम कृष्ण ने श्री माँ से कहा जाओ देख आओ श्री माँ भले ही गांव में पैदल चलने में अभ्यस्त थी पर यहाँ तो उन्हें श्री राम कृष्ण की मर्यादा रक्षा की चिंता थी अतः वे बोली जाऊँ कैसे कोई गाड़ी वगैरह तो है नहीं श्री रामकृष्ण ने उत्तर दिया मेरे बलराम की गृहस्थी चौपट होने जा रही है और तुम नहीं जाओगी पैदल जाओगी पैदल जाओ अंत में श्री माँ को पैदल नहीं जाना पड़ा किराए पर एक पालकी मिल गई और उसमें बैठकर वे बलराम के घर गई प्रसंगवश यह कहा जा सकता है कि शाम पुकर में रहते समय श्री माँ स्वयं फिर एक बार पैदल बलराम की पत्नी को देखने गई थी भक्तों को माध्यम बनाकर विनोदी श्री रामकृष्ण किस प्रकार अपना कार्य सिद्ध करते थे उसके दो दृष्टांत जैसे रोचक हैं वैसे ही आलोच के विषय में गंभीर व्यंजना पूर्ण भी है गौरी मां ने उन दिनों दक्षिणेश्वर आना जाना प्रारंभ किया था वे कभी कभी श्री माँ के साथ नौबत खाने में ही रह जाती थी एक दिन श्री रामकृष्ण वहाँ उपस्थित हो गौरी माँ से विनोद में पूछा बोल तो दासी तु किसे अधिक जाती है रंग प्रिया गौरिमा ने सीधे उत्तर न दे उस भाव की पूर्ति के लिए सुमधुर स्वर में एक गाना गाया जिसका आश्चर्य प्रकार था हे त्रिबंग मृति वंशी कृष्ण तुम राधिका जी बड़े नहीं हो क्योंकि विपत्ति पड़ने पर लोग तुम्हें मधुसूदन कहकर पुकारते हैं पर जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति पड़ती है तब तुम वंशी से बुलाते हो मेरी किशोरी राधे श्रीमान ने लज्जित हो गौरी माँ का हाथ पकड़ लिया श्री रामकृष्ण अपनी हार मान हंसते हंसते चले गए दूसरा दृष्टांत हमें श्री रामकृष्ण पोथी से मिलता है एक दिन काली पद घोष की पत्नी अत्यंत दुखी हो व्याकुल हो श्री रामकृष्ण के निकट आकर बोली कि उसके पति ने कुसंग और कुमार्ग में मत हो पारिवारिक जीवन को अत्यंत विस्मय बना दिया है अतएव श्री रामकृष्ण कृपया कोई दवा दे दें तभी वह मझधार में डूबने से बच सकती है कालीपद उस समय तक श्री रामकृष्ण के पास न तो आया जाया करते थे और न कलकत्ते के लोग ही श्री रामकृष्ण के सांसारिक संबंध रहित सात्विक भाव से परिचित थे इसी से घोष की गृहिणी ने उन्हें उच्च शक्ति संपन्न साधु मात्र समझकर उनसे दवा मांगी यद्यपि श्री रामकृष्ण की दृष्टि में यह खटकने वाली बात थी तथापि या तो कौतुक करने के लिए या उसके दुख से विचलित हो अथवा किसी अज्ञात दैव प्रेरणा से उन्होंने उसको निराश न कर नौबत खाना जाने की सलाह देते हुए कहा वहाँ एक महिला है उनसे यदि तुम सब खोल कर बताओ तो वे ठीक दवा देंगी वे ऐसी मंत्र औषधि जानती हैं इस संबंध में उनकी शक्ति मेरी शक्ति से अधिक है श्रीमां तब पूजा में बैठी थी उसी समय उनका मन सांसारिक मल मलिनताओं से दूर एक अत्यंत करुणा भरी भूमि में विचरण कर रहा था महिला की सारी बातें सुनकर उन्होंने समझा कि श्री रामकृष्ण तमाशा कर रहे हैं फिर भी वे इस आर्त हृदय को निराश न कर सके और बोली बेटी मैं क्या जानूं वे ही मंत्र औषधि जानते हैं तुम उन्ही के पास जाओ दुखी नारी को अपने पास लोटी दे श्री रामकृष्ण ने समझा कि अब रंग जम गया है अतः उसे बढ़ाने के लिए उन्होंने उसको दोबारा नौबत खाने भेजा इस प्रकार तीन बार महिला को आते जाते देख करुणामय श्री माँ का हृदय द्रवीभूत हो गया उन्होंने सारी बात को विनोद का रूप दे उस दुखी अंतकरण को और दुखी नहीं करना चाहा अतः उन्होंने तापित नारी को धैर्य बंधाते हुए पूजा का एक बेलपत्र उठा, उठा उसके हाथ में दिया और स्नेह पूर्ण स्वर में कहा बेटी इसे ले जाओ इसी से तुम्हारा कामना पूर्ण होगी घोष की सहधर्मिणी ने उस आशीर्वाद को सिरोधार किया यथा समय श्री की अमोघ वाणी फलवती हुई काली पद घोष श्री रामकृष्ण के सेवकों में से एक हो गए लेकिन इससे बढ़कर ध्यान देने का विषय यह है कि इसी घटना के सहारे श्री रामकृष्ण ने श्री के बरद को मुक्त कर दिया इस घटना पर विचार करने से हमें स्वतः ज्ञात हो जाता है कि श्री कृष्ण के युग धर्म संस्थापन की चेष्टा के साथ ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से श्रीमान धीरे धीरे अधिकाधिक जुड़ती जा रही थी और इस शक्ति विकास की धारा स्वभावतः ही उनके मातृस्नेह से धूल मिलकर घुल मिलकर पुष्ट हो गई थी मातृस्नेह का ही रूप देकर श्री ने अपनी अनंत शक्ति को श्री रामकृष्ण के कार्य के लिए उत्सर्ग किया था नारी हृदय में मातृत्व की आकांक्षा अत्यंत स्वाभाविक है परंतु यह मातृत्व सदैव एक ही रूप में प्रकट नहीं होता स्थल विशेष में वह केवल अपने ही संतानों में निबद्ध हो स्वार्थपरता में रूपांतरित हो जाता है कहीं कहीं वह अपने संतानों के साथ औरों को भी खींचकर कर जन कल्याण के रूप में प्रकट होता है कुछ स्थलों में वह देह संबंध रहित असीम स्नेह के रूप में जीव मात्र को अपनी लपेट में ले माता को अनुपम आध्यात्मिक भूमि में पहुँचाता है और उससे भी विरले स्थलों में वह सर्वसुपवित्र स्वार्थ गंध शून्य सांसारिक संपर्क से रहित जगत जन्य सदस्य किसी देवी के द्वारा सजीव गुरु शक्ति के रूप में प्रवाहित हो संतान को विशुद्ध ईश्वरी रस के आस्वादन से परितिप्त करता है हम श्री माँ के जीवन में जिस मातृत्व का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं वह इससे भी ऊंची श्रेणी का है वह अचिंत्य भगवत सत्ता का ही एक संपूर्ण अभिनव विकास है परंतु व्यावहारिक दृष्टि से उस विकास के बीच में भी स्तर भेद है प्रत्येक स्तर की विशेष अभिव्यक्ति का मर्म समझने के लिए हमें उस उच्च तत्व की बात सदा स्मरण रखनी होगी और उसी के प्रकाश से हमें इस क्रम विकास की सीढ़ियों पर चढ़ना होगा भोग स्प्रिया से रहित मातृत्व की आकांक्षा श्री के मन में कब और कैसे आई संभवतः यह जानने के पूर्व ही वे मातृत्व में आरूढ़ हो गई थी मनोराज्य की यही स्वाभाविक गति है हमने देखा है कि बाल्यावस्था में श्रीमान ने अपने छोटे छोटे भाई बहनों के पालन पोषण का भार स्वयं ले लिया है और क्षुधा पीड़ितों के परोसे हुए तब अन्न को ठंडा करने के लिए वे पंखा झल रही हैं दक्षिणेश्वर के भक्तों के प्रति व्यवहार में भी हम इसे देख चुके हैं परंतु इस समय तो हम उनमें उस मातृत्व की आकांक्षा के जागरण और तनुकूल आचरण की ही बात सोच रहे हैं सहानुभूति संपन्न पड़ोसिनों को वे प्रायः दुख प्रकट करते हुए कहती हुई सुनते कि विवाहित जीवन में निसंतान रहना बड़े दुर्भाग्य या कुलक्षण की बात है यहाँ तक कि उनकी झंडी भी प्रायः खेत प्रकट किया करती हाय मैंने ऐसे पागल दामाद के साथ अपनी शारदा का ब्याह कर दिया कि न तो उसकी घर गृहस्थी जमी न उसे बाल बच्चे ही हुए माँ की पुकार तक वह न सुन सकी यह सुन श्री रामकृष्ण ने एक दिन कहा था सासू माँ इसके लिए दुख न करो तुम्हारी बेटी के इतने बाल बच्चे होंगे कि अंत में देखोगी वह माँ माँ सुनते सुनते परेशान हो जाएगी लोगों की बातें सुन सुनकर श्री के मन में संतान प्राप्ति की कामना किस तरह जगी यह उन्होंने स्वयं बतलाया है कांवार में और यहाँ भी स्त्रियों के बराबर सुनती रहती कि संतान की मां न बनने से स्त्री कोई भी काम नहीं कर सकती बंध्या स्त्री किसी भी शुभ कार्य में सहयोग नहीं दे सकती उस समय मैं बहुत छोटी थी वह सब बातें सुनते सुनते मेरे मन में दुख हो होता क्या सचमुच मेरे इस मेरे एक भी लड़का ना होगा दक्षिणेश्वर में उस बात की एक बार याद आई जिस दिन ऐसा हुआ मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था उसी दिन ठाकुर ने अपने आप कहा तुम परेशान क्यों होती हो तुम्हें ऐसे पुत्र रत्न दे जाऊँगा जो सिर काट कर तपस्या करने पर भी लोगों को प्राप्त नहीं होते बाद में तुम देखोगे कि इतने लड़के तुम्हें माँ माँ कहकर पुकारेंगे कि तुम्हारा संभालना कठिन हो जाएगा अनादिकाल से अनंत मनुष्य में संतान प्राप्त की यह आकांक्षा चली आ रही है यह बात सत्य है कि श्री राम कृष्ण के देह त्याग के पूर्व ही श्री मा को मां की पुकार का कुछ स्वाद मिला था परंतु उनकी संतान कामना इससे तृप्त नहीं हुई श्री के मुख से ही हमें उस अतृप्ति का आभास मिलता है जिस समय ठाकुर चले गए मैं अकेली बैठ कर सोचा करती लड़का नहीं कुछ नहीं क्या होगा उस समय मैं दक्षिणेश्वर में थी एक दिन ठाकुर ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा चिंतित क्यों हो तुम एक लड़का चाहती हो मैं तुम्हें ये सब पुत्र रत्न दे गया हूँ समय पर न जाने कितने लोग तुम्हें माँ माँ कहकर पुकारेंगे श्री माँ की यह अभिलाषा और श्री कृष्ण का यह आश्वासन श्री राम कृष्ण के रहते ही कितना सफल हुआ था हम अब इसी का विवेचन करेंगे दक्षिणेश्वर में आए हुए बालक भक्तों को श्री माँ अपनी ही संतान की भांति देखती थी और उनके प्रति उनका एक अनुपम आकर्षण था आवश्यकता पड़ने पर वे सभी वे सगी माँ से भी अधिक यत्न से उनकी देखभाल करती दक्षिणेश्वर में एक पगली श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करती पहले तो सभी लोग उसे केवल विक्षिप्त जानते और श्री रामकृष्ण आदि उसके साथ अत्यंत सहानुभूति से बातचीत करते किंतु पीछे मालूम हुआ कि वह मधुर भाव की शादी है श्री रामकृष्ण तो नारी मात्र के प्रति भाव ही रखते थे पगले ने बिना यह सोचे एक दिन जब अपने मन की बात श्री रामकृष्ण से कह दी तो इस विरुद्ध भाव के आघात से श्री रामकृष्ण का शिशुमन विद्रोह ही हो उठा वे उसी क्षण अपना आसन छोड़ बावले की तरह कमरे में चक्कर काटने लगे और ग्रामीण भाषा में उस पगड़ी को गाली देने लगे उनके पहनने के वस्त्र भी खुल गए श्री नौबत खाने से सब कुछ सुन रही थी कन्या के अपमान से लज्जा में पढ़ कर ने गुलाब माँ से कहा देखो तो यदि उसने कुछ बेतुकी बात कर भी दी तो उसे मेरे पास भेज देते इस तरह गाली क्यों देते ल, देने लगे पगली को बुलाने के लिए उन्होंने तुरंत गुलाब माँ को भेजा जब वह पास आई तब स्ने पूर्ण स्वर में उससे कहा बेटी जब वे तुम्हें देख नाराज़ होते हैं तब वहाँ क्यों जाती हो तुम मेरे पास आ सकती हो उस समय बालक भक्तों में से अधिकांश दक्षिणेश्वर में ही रात्रि बिताए करते थे और श्री राम कृष्ण के निर्देशानुसार साधना में लगे रहते थे यह जानकर कि अधिक भोजन करने से ध्यान में बाधा पड़ेगी श्री राम कृष्ण उनके आहार आदि के बारे में सतर्क दृष्टि रखते थे श्री उन्होंने कह दिया था कि वे राखाल को छह लाटू को पांच तथा बूढ़े गोपाल और बाबूराम को चार चार रोटियां दिया करें मातृत्व पर ऐसा कठोर शासन श्री को सहन नहीं था इसलिए वे बालक भक्तों को उनके क्षुधानुसार श्री रामकृष्ण के निर्धारित परिवार से अधिक भोजन दे देती श्री रामकृष्ण ने एक दिन बाबूराम से पूछकर जाना कि वे रात्रि में पाँच छः रोटियां खाया करते हैं और इस अधिक भोजन के लिए श्री ही जिम्मेदार हैं अतः श्री रामकृष्ण ने श्री के पास जाकर शिकायत की कि वे ऐसे विचारहीन स्नेह से बालकों का भविष्य नष्ट कर दे रही हैं इसके प्रतिवाद में सीमा ने कहा उसने दो रोटियां अधिक खा लीं तो इसके लिए तुम इतने अधिक चिंतित क्यों हो रहे हो इनका भविष्य मैं देख लूँगी तुम उनके खाने के विषय में बुरा भला मत सुनाओ श्री रामकृष्ण बिना कुछ कहे मन ही मन सर्वजयी मातृत्व शक्ति को सम्मान प्रदान कर उसी क्षण मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए श्री को सोता अपने भावी कर्म क्षेत्र में पदार्पण करते हुए देख श्री रामकृष्ण उस दिन निश्चय ही आनंदित हुए होंगे पूजनीय योगिन मां के एक विवरण से ज्ञात होता है कि श्री माँ स्वयं ही स्त्री भक्तों को अपना समझकर ग्रहण करती थी और यह देख श्री रामकृष्ण बहुत प्रसन्न होते थे भक्तिमती योगिन माँ जिस दिन पहले पहल दक्षिणेश्वर आई उस दिन श्री रामकृष्ण ने यह सुनकर कि योगिन माँ ने भोजन नहीं किया है उन्हें नौबत खाने में भेज दिया और कहा वहाँ भात तरकारी है जाकर खा लो भात तरकारी पूरी आदि जो कुछ था वह सब श्रीमान ने जल्दी से यत्नपूर्वक योगिन माँ को खिलाया उस पहले दर्शन में ही श्री माँ ने श्री माँ से उनकी घनिष्ठता हो गई और वह घनिष्ठता इतनी प्रगाढ़ हो गई कि कुछ दिन के बाद जब श्री रामलाल दादा के विवाह के उपलक्ष्य में कामार पुकुर जाने के लिए नौका पर सवार हुई तब योगिन माँ तब तक उस तरफ ताकती रही जब तक कि नाव दिखाई देती रही और नाव के दृष्टि से ओझल होते ही वे फूट फूट कर रोने लगी श्री रामकृष्ण ने ऐसी दशा देख उन्हें ढाढ़ बंधाया जब श्री माँ यथाकाल दक्षेश्वर लौटी तो उनसे कहा वह बड़ी बड़ी आँखों वाली स्त्री जो यहाँ आती है न तुम्हें बहुत प्यार करती है तुम्हारे जाने के दिन वह नौबत खाने में बैठ खूब रोई थी श्री ने कहा हाँ उसका नाम योगिन अर्थात योगिंद्र मोहिनी है योगिन माँ पर श्री मा का इतना विश्वास था कि प्रत्येक बात में वे उनकी सलाह लिया करती थी योगिन माँ जब उनके केसों में कंघी कर बांधती तब वे तीन चार दिनों तक केस नहीं खोलती रहती कहती ये योगिन के बांधे केस हैं वह जिस दिन आएगी उस दिन खोलूँगी एक दिन योगिन माने देखा कि श्री माँ ने कुछ पान केवल चूना सुपारी डालकर लगाए और कुछ अच्छी तरह उन्होंने पूछा इनमें तुमने इलायची आदि मसाला नहीं डाला ये किसके लिए है और वे किसके लिए माँ ने उत्तर दिया योगिन ये अच्छी तरह लगाए हुए भक्तों के लिए है उन्हें पूर्वक अपना लेना है और वे दूसरे पान उनके अर्थात श्री राम के लिए है वे तो अपने हैं ही इन दिनों दक्षिणेश्वर में भक्तों का आना जाना और भजन कीर्तन आदि चलता ही रहता था अतः भक्तजन्य श्री माँ को तनिक भी फुर्सत नहीं मिलती थी दिन रात रसोई रसोई ही, ही कितनी बनती रहती फिर भी उनका मन श्री राम कृष्ण के चरणों में ही पड़ा रहता था उस अपूर्व मन संयोग के कारण वे श्री राम कृष्ण के कहने के पूर्व ही मानव सब कुछ सुन लेती और तदनुसार व्यवस्था कर रखती सारदा आदि अनेक बालक भक्तों के पास या तो दरिद्रता या अभिभावक के विरोध के कारण दक्षिणेश्वर से लौटने के लिए काफ़ी पैसे नहीं रहते थे इसी से श्री कृष्ण उन्हें श्री के पास पैसा लेने के लिए कहते उस समय वराह नगर बाजार से बीडन स्क्वायर तक का भाड़ा प्रति सवारी एक आना लगता था पिता के भय से आतुर शारदा की दक्षिणेश्वर आते ही लज्जाशिला श्री माँ उनके घर जाने के ठीक पूर्व एक आना पैसा नौबत खाने की ड्योढ़ी पर रखकर हट जाती समय जा तो श्री राम कृष्ण के आदेश से वहाँ आते ही शारदा बिना मांगे पैसा पा जाते नरेंद्र के आने पर श्री माँ ने श्री राम कृष्ण को ज्यों ही कहते सुना तो आज यहीं रहना क्यों ही वे चूल्हे पर चने की दाल चढ़ाकर आटा गूँथने लगी क्योंकि नरेंद्र को चने की दाल और मोटी रोटी पसंद थी श्री रामकृष्ण झाऊ तले की ओर जाते समय जब नरेंद्र के लिए भोजन बनाने की बात कहने गए तो उन्होंने देखा कि सारा आयोजन शुरू हो गया है महिला भक्तों के आने पर शाम को दक्षिणेश्वर में उनके लिए स्थान ठीक करना एक समस्या बन जाता तंग नौबत खाने में स्थान का अभाव जानकी रामकृष्ण उन लोगों से अपने कमरे के बरामदे में सोने के लिए कहते पर श्री उनसे कहती कि नौबत खाने में ही स्थान हो जाएगा नौबत खाने के भोजन कर स्त्रियाँ श्री रामकृष्ण के कमरे में कुछ बातचीत करने के लिए जाती उनके लौटने के पूर्व ही सीमा जगह साफ करके सबके सोने की व्यवस्था कर देती वे सबको अपने पास ही सुलाती अतः उन लोगों को दूसरी जगह जाने का प्रयोजन नहीं होता था इस प्रकार एक और श्री रामकृष्ण की युग धर्म प्रचारना प्रचारानुकूल परिवेश रचने की आकांक्षा और दूसरी ओर श्री का संतान वात्सल्य ये दोनों मिलकर उत्तरोत्तर श्री को उनके भावी कर्म क्षेत्र की ओर खींच ला रहे थे दोनों की इस सम्मिलित चेष्टा के फलस्वरूप श्री माँ के अंतरंग भक्तों का चयन भी हो चुका था प्रसंगवश हम श्री के त्यागी पुत्रों के बारे में कह चुके हैं इसी तरह हमने श्री की भावी सहचरी योगिन तथा गोलाप के संबंध में भी कुछ चर्चा की है मातृलीला में ये दोनों जया विजया थी इनके संबंध में कुछ और तथ्यपूर्ण घटनाओं का उल्लेख कर हम दूसरे विषय पर आएंगे जब श्री रामकृष्ण गले की बीमारी की चिकित्सा के लिए दक्षिणेश्वर से श्यामपुर गए तब श्रीमा उनकी सेवा से वंचित हो दुश्चिंता में अपना दिन व्यतीत करती इसी बीच गोलाप मां ने एक दिन बातचीत करते हुए जोगेन मां से कहा देखो जोगेन मुझे ऐसा लगता है कि ठाकुर माता जी के ऊपर रुष्ट हो कलकत्ता चले गए हैं योगिन माँ के मुँह से यह बात सुन श्री सवारी पर श्री राम कृष्ण के पास गई और रो कर बोली सुनती हूँ तुम मुझसे रुष्ट हो चले आए हो श्री कृष्ण ने कहा नहीं तो किसने तुमसे यह बात कही श्री ने कहा गोलाब ने इस पर श्री राम कृष्ण चिढ़कर बोले उसने ऐसी बात कह तुम्हें रुलाया है क्या वह नहीं जानती कि तुम कौन हो गुलाब माँ कहाँ है उसे आने तो दो श्री माँ तब शांत तो हो दक्षिणेश्वर लौट आई बाद में जब गुलाब माँ श्री कृष्ण के पास गई तब उन्होंने उन्हें खूब फटकारा और कहा तुमने कैसी बातें कह उसे रुलाया है तुम जानती नहीं वह कौन है तुरंत जाकर उससे क्षमा मांगो गुलाब माँ उसी क्षण पैदल दक्षिणेश्वर श्री माँ के पास उपस्थित हुई और रो रो कहने लगी माँ ठाकुर मेरे ऊपर अत्यंत रुष्ट हैं मैंने बिना समझे वैसी बात कह डाली श्री ने कुछ उत्तर न दे तीन बार गुलाब का उनकी पीठ थपथपाई। तुरंत गुलाब मां का सारा दुख दूर हो गया और हो गई। ब्राह्मणी गुलाब मां जब पहले पहल दक्षिणेश्वर आई उस समय वे अपनी आंख की पुतली एकमात्र कन्या चंडी के वियोग से अत्यंत शोकातुर थी श्री रामकृष्ण ने उन्हें स्नेह पूर्वक ग्रहण किया और घनिष्ठ परिचय हो जाने पर उनके बारे में श्री से कहा तुम उसे खूब पेट भर भोजन दिया करो पेट में अन्न पड़ने से शोक घट जाता है एक दिन और उन्होंने कहा तुम इस ब्राह्मण कन्या की देखभाल करना यही तुम्हारे साथ अंत तक रहेगी कहना नन होगा कि श्री ने उन्हें पूर्वक अपनाया और गोलाब माने भी उस समय से ही श्री का सेवा में आत्मोत्सर्ग कर दिया ऐसे अंतरंग भक्त के साथ श्री की पूर्वक्त अनबन बिल्कुल बाहर की वस्तु थी वह मन की ड्योढ़ी भी नहीं लाँग सकी जब श्री रामकृष्ण काशीपुर के बगीचे में रहते थे उस समय योगिन माँ के मन में वृंदावन जाकर तपस्या करने की इच्छा हुई एक दिन अवसर पर उन्होंने श्री रामकृष्ण के पास अपनी इच्छा प्रकट की उन्होंने उत्साह देते हुए कहा तुम वृंदाबन जाओगी अच्छी बात है जाओ वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा श्री भी उस समय वहां उनका पथ्य लिए उपस्थित थी श्री की ओर दृष्टि डाल श्री रामकृष्ण ने योगिन माँ से कहा उससे कहा वह क्या कहती है श्री ने तुरंत कहा जो कुछ कहना था वह तो तुमने ही कह दिया फिर मैं क्या कहूँगी श्री रामकृष्ण ने मानो वह बात सुनकर भी नहीं सुनी और योगिन माँ को सलाह दी बेटी उसे राजी करके जाना तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा श्री उस ओर ध्यान न दे जूठा कटोरा लेते हुए नीचे जाने के लिए उठी योगीन माँ भी उनके पीछे गई उस दिन और कोई बात नहीं हुई दूसरे दिन प्रातः काल योगिन माँ वृंदावन की यात्रा के पूर्व विदा लेने के लिए काशीपुर आई श्री रामकृष्ण को प्रणाम कर वे श्रीमा को भी प्रणाम करने गई तब श्री ने उनके मस्तक पर उंगुलियों से जप कर दिया इसके दो दिन बाद योगिन माँ वृंदावन चली गई और वहाँ यमुना तट पर बलराम बाबू के पूर्वजों द्वारा प्रतिष्ठित काला बाबू का कुंज नामक दीवाले में रहने लगी